बीसवा प्रकरण इस प्रकरण में कुल चौदह सूत्र हैं इनमें भी जनक अपनी अनुभूति अपनी प्रतीति की अभिव्यक्ति विविध कोणों एवं तर्कों से प्रस्तुत कर रहे हैं सभी का सार यह है कि आत्मज्ञान के प्राप्त होने के बाद उनके सारे विक्षेप सभी द्वंद्व सब समाप्त हो गए हैं आत्मा के अस्तित्व एवं बहत्ता को समझने के बाद वे पूरी तरह आत्मस्थ हो गए हैं अतः मन वाणी शरीर बुद्धि चित्त आदि की समस्त क्रियाओं सोच चिंतन एवं विचारों का प्रभाव अब उन पर नहीं पड़ता इसी बात को वे विविध उदाहरण देकर विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी अभिव्यक्ति के लिए कुछ सूत्र हम लेते हैं जनक कहते हैं क्वूतानी क्व देहो व क्वेंद्रियाणी क्व वाम शून्यम क्व च नैराश्यम मत्स्वरूपे निरंजने मेरे निरंजन स्वरूप में कहाँ आकाश आदि भूत हैं कहाँ देश है कहाँ इंद्रिया है कहाँ मन है कहाँ शून्य है कहाँ आशा का अभाव है आत्मा में स्थित होने के बाद जनक अपनी अनुभूति बताते हुए कहते हैं कि जब मैं पंचभूत विकारों से मुक्त हूँ अब मैं शरीर इंद्रियों एवं मन की क्रियाओं से अप्रभावित हूँ मेरी सत्ता आत्मा की सत्ता इन सब से ऊपर है मैं साहन साह हूँ अतः अब मैं इनके अधीन नहीं हूँ ये सब मेरे अधीन है ये सब सब अब मेरे दास ही हैं मुझे अब दुनिया की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है अतः निराशा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता शून्यता भी नहीं है क्योंकि मैं तो सब प्रकार से पूर्ण हूँ और सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हूँ यही आत्मा की महिमा है जनक आगे कहते हैं कि अब न तो मुझे किसी शास्त्र की आवश्यकता है और न ही किसी प्रकार के ज्ञान की ज्ञान का महाकोश मुझे मिल गया है मैं पूर्णतः तृप्त एवं तुष्ट हूँ अतः मुझ में अब किसी प्रकार की अतृप्ति या तृष्णा का भाव नहीं है मैं अरूप में स्थित हो चुका हूँ अतः अब रूप से ऊपर उठ गया हूँ मैं और मेरा का भाव भी तिरोहित हो चुका है क्योंकि आत्मा एक ही है और वही सर्वत्र विद्यमान है दूसरा कोई है ही नहीं अतः मैं और मेरा कहाँ है आत्मा बंधनहीन है मुक्त है जब बंधन ही नहीं तो मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता इसलिए मेरे लिए न बंधन है न मोक्ष आत्मज्ञानी का कर्तव्य भाव गिर जाता है अतः वह भोगता भी नहीं रहता उसे संचित कर्म एवं क्रिमाण कर्म नहीं भोगने पड़ते परंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं किंतु जनक इससे भी आगे की बात कहते हैं कि आत्मा तो निर्विशेष सभी विशेषताओं से परे निर्विकार एवं निरवयव है अतः उसे प्रारब्ध कर्म भी नहीं भोगने पड़ते जनक की स्थिति उस दीपशिखा की तरह हो गई है जो वायु की बयाों से पूरी तरह सुरक्षित हो गई है जहाँ पवन पूरी तरह शांत है ऐसी स्थिति में दीपशिखा बिना किसी विक्षेप के आलोकित हो रही है उसमें कोई हलचल विचलन नहीं है अतय जनक कह रहे हैं कि मैं समस्त द्वंद्वों से परे हो गया हूँ हर्ष शोक सुख दुख प्रवृत्ति निवृत्ति प्रीति विरति जैसे कोई द्वंद्वात्मक भाव मेरे में अब नहीं रह गए हैं मैं इनसे पार हो गया हूँ मैं ऐसे ज्ञान के शिखर पर पहुँच गया हूँ कि वहाँ अब ना किसी शास्त्र की आवश्यकता है ना किसी गुरु की आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हर व्यक्ति की स्थिति ऐसी ही हो जाती है अंत में जनक कहते हैं क्वचास्ति क्वच वास्ति चैकम बहुनात्र की मुक्ते किंचन नो तिष्ट कहां अस्ति है कहां नास्ति है और कहां एक और दो है इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन मेरा तो सब कुछ शांत हो गया है कुछ भी तो मेरे अंतर में नहीं उठ रहा है जनक कह रहे हैं कि अब मेरे चित्त में किसी प्रकार का कोई विक्षेप कोई हलचल कोई चिंतन मनन नहीं है मन मस्तिष्क में ने जा वाली आने वाली सारी लहरें सभी भाव तरंगें अब पूरी तरह शांत हो गई है अस्थि है नास्ति नहीं है का भेद भी समाप्त हो गया है मैं द्वैत अद्वैत से परे हो गया हूँ अब मैं ज्ञान की परम स्थिति में स्थित हो गया हूँ यही ज्ञान की अंतिम अवस्था है और इस स्थिति में पहुँचा पहुँच जाना ही मुक्ति है जनक की इसी अनुभूति की अभिव्यक्ति के साथ यह विश्व प्रकरण एवं अष्टावक्र गीता यहाँ पूर्ण होता है आत्मज्ञान कराने वाला एवं आत्मज्ञानी की अनुभूति को प्रस्तुत करने वाला ऐसा अनुपम और अद्भुत ग्रंथ संसार में दूसरा नहीं है इस अष्टावक्र महागीता इसके प्रणेता महर्षि महा अष्टावक्र एवं महाज्ञानी राजा जनक एवं मेरे सदगुरुदेव पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज को प्रणाम कर यहाँ मैं अपनी लेखनी को विराम देता हूँ आप सब सुधी पाठक महाज्ञान के इस महासागर में अवगाहन कर परम शांति प्राप्त करें और मुक्ति लाभ लें इसी मंगल कामना के साथ आप सब से विदा लेता हूँ ओम शांति ओम शांति ओम शांति